इम क्या यहाँ सारे कमरे छोटे नहीं हैं? नहीं ये कमरा काफी बड़ा है ठीक है बेडरूम बड़ा है लेकिन बाकी कमरे बहुत छोटे हैं। बैठक छोटी है रसोई घर छोटा है इधर बहुत चीजें ठीक नहीं हैं। बड़ी मेज पचास साल पुरानी है कुर्सियाँ आरामदेह नहीं है पर्दे गंदे है कालीन नहीं है उफ सीमा फिर वे पुरानी बातें ऐसी खराब है और सिर्फ एक पंखा है ना अच्छी अलमारी है और ना सोफा बस सीमा बस